ईसा के आगमन के बारे में भविष्यवाणियों का वास्तविक अर्थ अब्दुल बहा ने कहा बाइबल में ईसा के आगमन के बारे में भविष्यवाणियां है यहूदी अब भी मसीहा के आने की प्रतीक्षा में हैं और रात दिन उनके शीघ्र आगमन के लिए ईश्वर के प्रार्थना करते हैं जब ईसा आए तो उन्होंने यह कहकर उनकी भर्सना की और बध किया कि यह वह नहीं जिसकी हम प्रतीक्षा में है देखना जब मसीहा आएगा तो चिन्ह और चमत्कार इसका प्रमाण देंगे कि वह ही वास्तव में ईसा है हम उन चिन्हों और परिस्थितियों को जानते हैं और वे अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए मसीहा एक अनजाने शहर से आएगा वह डेविड के सिंहासन पर विराजमान होगा और देखना कि वह फौलादी तलवार के साथ प्रकट होगा और लौह राजदंड के साथ शासन करेगा वह अवतारों के सिद्धांत को पूरा करेगा वह पूर्व और पश्चिम को जीत लेगा और अपने चहेते लोगों यहूदियों को गौरवशाली बनाएगा वह अपने साथ शांति का युग लाएगा जिसके दौरान पशु भी मानव के साथ अपनी शत्रुता भुला देंगे क्योंकि देखना भेड़िया और मेमना एक ही स्रोत से जलपान करेंगे बाघ और मृग एक ही चारागाह में विश्राम करेंगे सर्प और मूस एक ही बिल में रहेंगे और ईश्वर के सारे प्राणी सुखचैन से रहेंगे यहूदियों के अनुसार ईसा मसीह ने इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया क्योंकि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था और वे देखने में असमर्थ थे वे नज़ारत से आए जो कि अनजानी जगह नहीं थी उनके हाथ में तलवार तो क्या एक छड़ी तक भी न थी वे डेविड के सिंहासन पर विराजमान नहीं थे वे एक दरिद्र व्यक्ति थे उन्होंने मूसा के कानून में सुधार किया और अब्बाद दिवस का उल्लंघन किया उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम पर विजय नहीं पाई अपितु वे स्वयं रोमन कानून के आधीन थे उन्होंने यहूदियों को श्रेष्ठता प्रदान नहीं की बल्कि समानता तथा भाईचारे की शिक्षा दी और धर्मशास्त्रियों तथा फरीसियों पाखंडियों की भर्त्सना की उन्होंने शांति की स्थापना नहीं की क्योंकि उनके जीवनकाल में अन्याय तथा क्रूरता में इतनी अधिक वृद्धि हो गई थी कि वे भी उसके शिकार हो गए तथा क्रास पर उनकी बड़ी लज्जाजनक मृत्यु हुई यह यहूदियों के सोच-विचार और बात करने का यह ढंग था क्योंकि वे धर्मशास्त्रों तथा उनमें दिए गए परम सत्य को नहीं समझते थे अक्षर उनको कंठस्थ थे परन्तु उनके जीवनदायक सार का वे एक शब्द भी नहीं समझ सकते थे सुनिए और मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। यद्यपि वे नज़ारत से आए थे जो एक जाना माना स्थान था परन्तु वे स्वर्ग से भी आए थे उनका शरीर मेरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ परन्तु उनकी आत्मा स्वर्ग से आई थी उनके पास जो तलवार थी वह वाणी की तलवार थी जिससे वे अच्छाई को बुराई से सत्य को असत्य से वफादारों को गद्दारों से तथा प्रकाश को अंधकार से अलग करते थे नेहसंदेह उनका शब्द एक पैनी तलवार था जिस सिंहासन पर वे आसीन हुए वह अमर सिंहासन है जहां से ईसा सदा सर्वदा के लिए शासन करते हैं एक स्वर्गीय सिंहासन पार्थिव सिंहासन नहीं क्योंकि सांसारिक वस्तुओं का अंत हो जाता है परंतु स्वर्गिक वस्तुओं का नहीं उन्होंने मूसा के सिद्धांत की पुनः व्याख्या की और उसे पूरा किया तथा अवतारों के सिद्धांत की पुनः व्याख्या की और उसे पूरा किया तथा अवतारों के सिद्धांत की पूर्ति की उनके शब्द ने पूर्व तथा पश्चिम पर विजय प्राप्त की उनका साम्राज्य अनंत है उन्होंने उन यहूदियों को गौरवशाली बनाया जिन्होंने उन्हें पहचाना वे निम्न जातियों के पुरुष और स्त्रियां थीं परंतु उन ईसा के साथ संपर्क ने उन्हें महान बना दिया और उन्हें अमर प्रतिष्ठा प्रदान की एक दूसरे से मिलकर रहने वाले पशुओं से अर्थ यह था कि भिन्न जातियां तथा संप्रदाय जो कभी आपस में युद्धरत थे वे अब ईसा रूपी अमर स्त्रोत से जीवन जल का पान करते हुए मिलजुल कर प्रेम और सद्भाव के साथ रहेंगे इस प्रकार ईसा के आगमन से संबद्ध सभी आध्यात्मिक भविष्यवाणियां पूरी हुई परंतु यहूदियों ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए ताकि वे न देख सकें न सुन सके और इस प्रकार ईसा की दिव्य सत्यता उनके बीच से बिना सुनवाई बिना प्रेम और बिना स्वीकृति गुजर गई पावन धर्मशास्त्रों को पढ़ना आसान है परंतु शुद्ध हृदय और मन से कोई व्यक्ति उनके वास्तविक अर्थों को समझ सकता है आइए हम प्रभु की सहायता की याचना करें ताकि हम पवित्र धर्मग्रंथों को समझ सकें आइए हम देखने योग्य नेत्रों सुनने योग्य कानों और शांति चाहने वाले हृदयों की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें परमात्मा की अनंत दया अथाह है उसने सदा कुछ ऐसी आत्माओं का चयन किया है जिनको उसने हृदय की दिव्य उदारता प्रदान की है जिनके मन को उसने दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण किया है जिन पर उसने अपने पवित्र रहस्यों को प्रकट किया है और जिनकी दृष्टि के सामने उसने सत्य के दर्पण को निर्मल बनाए रखा है ये ईश्वर के शिष्य हैं, और उसकी परोपकारिता की कोई सीमा नहीं आप जो उस सर्वोच्च ईश्वर के सेवक है आप भी उसके शिष्य बन सकते हैं ईश्वर के भंडार असीम है पावन धर्म ग्रंथों द्वारा प्रवाहित होने वाली आत्मा उन सब का भोजन है जो इसकी इच्छा करते हैं ईश्वर जिसने अपना प्रकाश अवतारों को दिया है निश्चय ही अपने भंडार से उन सबको दैनिक आहार देगा जो शुद्ध हृदय से इसकी कामना करेंगे